जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में संवाददाता वंदना दिल्ली की रहने वाली युवा लड़की उमा यादव सामाजिक आर्थिक वजहों से अपनी दसवीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई लेकिन आंखों में न सपनों की कमी थी और न मन में हौसले की बचपन से उसके मन में ख्वाब था गाड़ी चलाने का पर खुद की गाड़ी न थी एक दिन उसे पता चला कि एक सरकारी संस्था दिल्ली के पिछड़े इलाकों से लड़कियों को चुनकर उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग देती है। बस उमा ने बिना घर में में बताए संस्था फोन घुमाया और सीखने लगी ड्राइविंग। आज वह प्रशिक्षित ड्राइवर है एक महिला के यहाँ गाड़ी चलाती है जब हम उससे मिलने गए तो उमा का चेहरा खुशी से दमक रहा था क्योंकि उसे तनख्वाह का चेक मिला था उमा कहती है कि उसकी जिंदगी को मानो नई दिशा मिल गई है उमा हमें हमारी ही गाड़ी में टेस्ट ड्राइव पर भी ले गई और मुझे ड्राइविंग के कुछ नए तरीके भी उसने सिखाए। दरअसल दिल्ली के कई पिछड़े इलाकों से युवा लड़कियों को चुनकर दिल्ली की गैर सरकारी संस्था आजाद फाउंडेशन इन्हें प्रेरित करती है और गाड़ी चलाना सिखाती है करीब करीब साल भर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यह नया हुनर सीखने के बाद कई लड़कियां आज बतौर ड्राइवर काम कर रही हैं हैं। और अपने पैरों पर खड़ी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हम लक्ष्मी संगीता और उमा जैसी कई लड़कियों से मिले जो या तो गाड़ी चलाना सीख रही हैं या फिर सीख चुकी है इनमें से कई लड़कियों के सामाजिक आर्थिक पारिवारिक हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी है चूला, चौका ही नहीं क्लच गियर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद इन्होंने जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है सबके संघर्ष की अपनी दास्तां है जिसमें उम्मीद की किरण भी छिपी है रीटा चौदह साल में ब्या गई पढ़ाई छूट गई लेकिन फिर उसे ड्राइविंग सीखने के मौके के बारे में पता चला। अब अब वह ड्राइवरी करती है है। और परिवार की आर्थिक भी। भी नमिता नमिता का पति टैक्सी ड्राइवर ड्राइवर कभी सिर्फ संभालने वाली बतौर काम करती है अब वह भी सरपट सड़कों पर किसी प्रोफेशनल की तरह गाड़ी दौड़ाती है क्लच गियर स्टियरिंग पर उसकी वैसी ही पकड़ है जैसे रसोई में चौके चूल्हे पर समाज गांव परिवार से कई लड़कियों को विरोध भी झेलना पड़ता है लेकिन चांदनी जैसी लड़कियां इनका मुकाबला करती हैं। चांदनी बताती है मैं जब यूपी के गांव से दिल्ली आई तो सिलाई वगैरह सीखने डाल दिया गया मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़कियां बस इसी तरह के काम करे मैंने ड्राइविंग सीखने का फैसला ले लिया मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं कि यह कैसा काम है लोग अश्लील बातें भी कहते हैं जहाँ जरूरी हो मैं पलटकर जवाब दे देती हूँ सर उठाकर कर जियो ये लड़कियाँ बाहर जाकर दुनिया का सामना कर सकें इसलिए इन्हें ड्राइविंग के अलावा अंग्रेजी बोलना और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है जिसमे कई अन्य संस्थाओं की मदद ली जाती है उमा यादव बताती है कि उसे ससुराल में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन आज उसमें उनका सामना करने की हिम्मत है। उमा ने बताया इस पूरे प्रशिक्षण से मुझे ड्राइविंग ही नहीं और बातें भी पता चली हैं। जागोरी संस्था में हमें अपने अधिकारों सही गलत के बारे में बताया गया मेरे परिवार में कुछ मसले हैं मैं क्या कदम उठाने वाली हूँ यह तो मैं अभी नहीं बता सकती लेकिन अब मुझमें हिम्मत है कि मैं आवाज उठा सकूं मैं जागोरी से सलाह लूंगी संस्था में साल भर ड्राइविंग सीखने के लिए लड़कियों को दो हजार रुपए जमा करने पड़ते हैं बहुत सी लड़कियों के पास इतने पैसे एकदम नहीं होते लेकिन नौकरी लगने के बाद ये लडकियां धीरे धीरे रकम चुका देती हैं जीने की राह आजाद फाउंडेशन के प्रोग्राम डायरेक्टर श्रीनिवास राव कहते हैं हमारा मकसद है लड़कियों को रोजगार के साथ सम्मान दिलाना उन्हें ऐसे क्षेत्रों में ले जाना है जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान रहे हैं। हम स्थिति बदलना चाहते हैं और उन्हें महिला उद्यमी बनाना चाहते हैं प्रशिक्षित लड़कियों को बाद में गैर सरकारी संस्था एक प्रोफेशनल संस्था के हवाले कर देती है ताकि उन्हें नौकरी के उचित अवसर मिल सके सार्वजनिक यातायात के हिसाब से दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती ऐसे में बहुत सी महिलाएं इन लड़कियों को निजी ड्राइवर के तौर पर रखना पसंद करती उन्होंने बताया की कैसे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है इनमें से कई लड़कियों की जिंदगी किसी उबड़ खाबड़ से रास्ते जैसी थी बिल्कुल दिशाहीन लेकिन गाड़ी चलाते चलाते इनके जीवन को भी नई दिशा मिल गई है आज ये ड्राइवर लड़कियाँ बड़े आत्मविश्वास के साथ गाड़ियों को तेजी से सड़कों पर दौड़ा रही हैं। मन में यकीन है कि जिंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही सरपट दौड़ेगी